रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भाग उन्नीस सौ इकहत्तर तक वी एन सिरोडकर पूरे विश्व में शिरोडकर टाके के आविष्कारक के रूप में मशहूर है एक शैली चिकित्सक की में में गोवा के शिरोदा नाम के गांव में हुआ उनका पारिवारिक नाम शिरोडकर उस गाँव के नाम पर ही पड़ा प्रारंभिक शिक्षा उबली में होने के बाद ग्रांट मेडिकल कॉलेज बम्बई से उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की उन्नीस में उन्होंने एमबीबीएस की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की उन्होंने प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान में विशेषज्ञता हेतु उन्नीस में बम्बई महाविद्यालय से एमडी की डिग्री हासिल की इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड गए पश्चिमी देश जाने से उन्हें बहुत लाभ हुआ वहां उन्होंने शल्यक्रिया की नवीनतम प्रणालियां सीखी और अनेक प्रसिद्ध चिकित्सकों से मिले 1930 में वे रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इंग्लैंड के फेलो चुने गए इसके बाद वे भारत लौटे और बम्बई के जे जे समूह के अस्पताल में प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान के प्राध्यापक की हैसियत से काम करने लगे जे जे अस्पताल अद्वितीय है और संभवतः विश्व के विशालतम अस्पतालों में से एक है जिसमे मरीजों के लिए 4000 पलंग हैं, वहां एक स्नातक और 650 स्नातकोत्तर छात्र हैं। अठारह में स्थापित एशिया में पश्चिमी चिकित्सा पद्धति की इस सबसे पुरानी संस्था का इतिहास गौरवशाली रहा है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध वैज्ञानिक रॉबर्ट कार्क ने 19वीं शताब्दी के अंत में तपेदिक पर अपना बुनियादी शोध इसी संस्था में किया था 1940 में ग्रांड मेडिकल कॉलेज के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में सिरोडकर ने मानद प्राध्यापक के पद पर कार्य आरंभ किया 1941 में वे उन्नीस अस्पताल के साथ भी जुड़ गए इसके साथ साथ उनकी निजी प्रैक्टिस भी जारी रही जिसमें वे समाज के सभी तबकों के मरीजों का इलाज करते थे बम्बई में खम्बाला हिल स्थित अपने दवाखाने में वे रोजाना 14 से 16 घंटे काम करते थे उनके द्वारा किए जाने वाले हर ऑपरेशन के समय कई उत्सुक और प्रेरित दर्शक मौजूद होते थे जल्द ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई और देश विदेश में जगह जगह व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाने लगा वे उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने अपने द्वारा किए गए ऑपरेशन की फिल्में बनाई उन्होंने श्री जनरांगों की विकृति को ठीक करने के लिए दो प्रकार की शल्यक्रिया का आविष्कार किया एक अनुमान के अनुसार दुनिया के किसी भी अन्य शल्य चिकित्सक की तुलना में शिरोडकर ने ट्यूबोप्लास्टिक के अधिक ऑपरेशन किए हैं